मंत्र पाठ करेंगे ओ सहनावतो सहन भुन सह वीर कर्वाई तेजस्वी नवधीतमस्तु आ विषा शांति शांति कल के पाठ में इक्यावन पचास सूत्र हुए ना इक्यावन वहां चले गए सूत्र इक्यावन योगदर्शन पाठ दो बोलियो बाह्य बाह्य आभ्यंतर आभ्यंतर विषयाक्षेपी विषयाक्षेपी चतुर्थ अब इस सूत्र में चौथे प्राणायाम की चर्चा की है चतुर्थ चौथा चौथे प्राणायाम का नाम है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी सूत्र का अर्थ हुआ बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी नाम सूत्रार्थ हुआ अब इसका अर्थ क्या है बाह्यभ्यंतर विषय आक्षेपी इसका अर्थ है बाह्य विषय और आभ्यंतर विषय दोनों का आक्षेप करने वाला दोनों की स्थिति को हटाने वाला बाह्य स्थिति वाला जो प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम बाह्य विषय वो कर फिर उसको हटा देंगे, उसके विरुद्ध क्रिया करेगे एक बार या दो बार जितनी क्षमता हो उत्तना प्राणायाम बहुतो अभि नाही करणारे विद्यर्थिओ्यासो योगाभ्यासिओी कहते कमसे कम दस वर्ष करण्या कमसे कम दस वर्ष तक पिछले तीन प्राणायामो का अभ्यास करे तब क्षमता अच्छा होईगी तो अच्छी क्षमता हो जाए हमारी शारीरिक प्राण को रोकने की इनका प्राणायामों का अच्छा अभ्यास हो जाए नियंत्रण हो जाए प्राण पर तब दस वर्ष के बाद ये चौथा शुरू करना चाहिए उससे पहले नहीं क्योंकि ये बहुत कठिन है तो इसमें क्या करना होता है हमने बाह्य प्राणायाम किया वायु को बाहर निकाला होने लगेगी, तो तो लगेगी, तो तो तो अंदर अंदर आना चाहेगी, आने यहां होण्या आक्षेप करणार आरुद्ध क्रिया करी अंदर जो थोडा बहुत बचा हुआ और बाहेर है, दुबारा एक बार पूरा हो तो ऐसे एक बार रोका, रोका। फिर अब बिलकुल समाप्त होगी अब नहीं रोक सगळं भर श्रु करेंगे और पूरी वायु अंदर भर गे तुरंत साथ साथ ही अभ्यंतर प्राणायाम करेगे पहिले तो एकही प्रकार का प्राणायाम बे एकही एक प्रकार का प्राणायाम कर यदि बाह्य विषय किया तो बाह्य विषय ही करना तीन बार पांच बार सात बार दस बार ग्यारह बार जितनी बार भी करना एक ही प्रकार का प्राणायाम करना मतलब सुबह के उपासना काल में आपने तीन चार पांच सात प्राणायाम कर लिए बाह ऐसे ही शाम की उपासना में भी पांच सात प्राणायाम कर लिए बाह इसका एक साल दो साल तीन साल तक अभ्यास करना आपकी इच्छा है रुचि है एक वर्ष दो वर्ष ऐसे लंबा अभ्यास करना सुबह भी शाम को भी एक ही तरह का प्राणायामान लिया दो वर्ष अभ्यास कर लिया फिर तीसरे वर्ष अभ्यंतर प्राणायाम शुरू करेंगे सुबह की उपासना में अभ्यंतर प्राणायाम तीन चार पांच सात ऐसे ही शाम को फिर अभ्यंतर प्राणायाम तीन चार पांच सात तो तीसरे वर्ष में हम ऐसा भी कर सकते हैं, कि अब दो साल तक अभ्यंतर प्राणायाम ही करें सुबह भी शाम को भी अथवा दूसरा विकल्प सुबह की उपासना में एक तरह का प्राणायाम कर लें, मान लो आप बाह प्राणायाम कर लिया सुबह शाम को अभ्यंतर कर लें पांच सात सुबह बाहि शाम की उपासना में पांच सात अभ्यंतर ॲस नाही करणार की एकही समिती उपासना मे तीन, कर तीन कर एक साथ, एसा नहीं। एसा मना करते हैं, गुरुजी हैं एक समय में तरह का प्राणायाम करना उचित है अच्छा अभ्यास ठीक बनता एकाग्रन की एकाग्रता अच्छा होती मान लिया दो तीन वर्ष एक प्रकार का प्राणायाम किया अगले दो तीन वर्ष दुसरे प्रकार का प्राणायाम कियाभ्यंतर फिर अगले दो तीन वर्ष स्तंभ वृत्ति का अभ्यास किया ऐसे नौ दस वर्ष तक इन तीन का ही करना है तो उसमें विकल्प आपको बता दिया कि सुबह शाम एक ही तरह का करें अथवा सुबह अलग कर लें शाम को अलग ढंग का कर लें बस इतना कर सकते हैं अधिक से जब आठ दस वर्ष तक इन तीन का अभ्यास हो जाए अब चौथा प्राणायाम फिर दस वर्ष के बाद शुरू करेंगे तो उसमें ये बता रहे थे गुरु जी किये किया, एक बार रोका फिर दोबारा निकाल के और रोका अब जितनी क्षमता थी रोक ली अब क्षमता समाप्त हो गई अब वो बाहर निकलेगा प्राणायाम वायु बाहर निकलेगी तो उसको बाहर नहीं निकलने देना बाहर से का फ आक्षेप करणार क्षमता आठ दस वर्ष के बाह्य प्राणायाम करेपूसरी बार अभ्यंतर प्राणायाम करेप कियामाप्त होई रोक सकते अंदर तो छोड़ दिया, बाहेर निकाल दिया यहां तक एक प्राणायाम पूरा होत विषया अप आर्ध समान्य श्वास लगे अर दुसरी बारायगे ऐसे तीन कमसे कम तीन बारा प्राणायाम ठीक होलिये भाष्य बढेंगे देश काल देश काल संख्या फिर संख्याभिर बाह्य विषय परिदृष्ट तो देश, काल और संख्या के माध्यम से जो बाह्य विषय का हमने पहले परीक्षण कर लिया वो लंबा हो गया हल्का हो गया मतलब उसमें अच्छी कुशलता प्राप्त हो गई परफेक्शन हो गई तो ऐसा जो बाह्य विषय प्राणायाम है उसका आक्षेप करेंगे जैसे बताया हटाना उसको इस तरह आक्षेप करेंगे फिर आगे बर विषय विषय परिदृष्ट परिदृष्टी विषय का जो प्राणायाम हैक्षण करी लोक हलकाभ्यास करेप करोक द्याय मे बी ऐसे दोनो का आक्षेप करणा बारी बारी लिखाय उभय धा उभय दीर्घ सूक्ष्म दीर्घ सूक्ष्म ॲसे दोनों प्रकार से अभ्यास करेंगे तो भी दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएगा लंबा और हलका हो जायगा इसर अभ्यास करणारिपक्ती तत्पूर्व को तत्पूर्व को भूमिजयात भूमिजया क्रमेण क्रमेण उभयोर उभय चतुर्थ चतुर्थ प्रकार से करते करते तत्पूर्वक अर्थात उभयपूर्वक दोनों क्रियाए करते करते बाह्य विषय का भी आक्षेप करना है और अभ्यंतर विषय का भी आक्षेप करना है तो दोनों का आक्षेप करते करते भूमि जयाथ भूमि कार्थ अवस्था जय कार्थ प्राप्ति उत्तरो उत्तर अवस्थाओं की प्राप्ति होते होते धीरे धीरे स्टेजिश बढ़ती जाएंगी अभ्यास बढ़ता जाएगा अच्छा होता जाएगा क्रमेन, क्रम से उभयोर गत्यभाव दोनों की गति को रोक देना ये चतुर्था प्राणायाम ये चौथा प्राणायाम ठीक है अब कहते हैं तृतीय अनालोचितो अनालो एव देशकाल तीसरा जो प्राणायाम था स्तंभवृत्ति उसके बारे में कहते हैं कि तृतीय प्राणायाम है वह तो विषय अनालोचित उसमें तो विषय का परीक्षण नहीं करना का। उसमें जैसा कि आगे बताया है, देश काल संख्या भी परिदृष्ट हो दीर्घ सूक्ष्म देश के माध्यम से काल के माध्यम से संख्या के माध्यम से परीक्षण करके वो लंबा और हल्का जो पहला और दूसरा प्राणायाम इस तरह से हुआ था लंबा और हल्का तो तीसरे में ऐसा नहीं करना उसमें ये सब परीक्षण नहीं करना उसमें इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है इसलिए इन सब चीजों की अनालोचिका इनको देखे बिना इस माध्यम से इसका परीक्षण किए बिना गत्यभाव उसको तो गति का अभाव कर देना है जैसा करना है सकृत आरब्धा अचानक झटके से ही शुरू कर देना स्तंभ वृत्ती अतुर्थस्तु चतुर्थस्तु श्वास श्वास प्रश्वास योर। प्रश्वास विषय विषय अवधारणा अवधारणा क्रमेण क्रमेण भूमि जयात भूमि जया उभ चतुर्थः प्राणायाम अयेष विशेष जो चौथा प्राणायाम है उसमें और तीसरे में भिन्नता बतला रहे हैं ल संख्या के माध्यम से उसमें कुछ नहीं करना चौथे में क्या करना है श्वास प्रश्वास विषय अवधारणार्थ इसमें यह ध्यान रखना है कि अभी हमने श्वास लिया है या प्रश्वास किया है आप विषय लिया या बाह्य विषय लिया कौन सा लिया इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा मान लिया बाह्य विषय किया प्रश्वासपूर्वक गत्य भाव श्वास को बाहर निकाल दिया और वहां रोक दिया तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमने क्या किया था बाहर निकाला था। तो इसका आक्षेप करना वाइए विषय का आक्षेप करना एक बार दो बार इसलिए यहां ध्यान देना पड़ेगा फिर जब वायु अंदर भर के रोकेंगे श्वास पूर्वक और फिर उसका आक्षेप करेंगे तो याद रखना पड़ेगा कि यह अंदर वाला चल रहा है अंदर भर के रोक लिया अब फिर इसका आक्षेप करेंगे एक बार दो बार जितनी क्षमता हो उतनी अवधारण करना पड़ेगा निश्चय करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा कि हमने बाहर किया था या किया था कौन सा ऐसे याद, याद रखते हुए क्रमण क्रम से भूमि जयात धीरे धीरे अवस्थाएं पार करते हुए आक्षेप पूर्वक दोनों का आक्षेप करते हुए बाह्य विषय का भी और अभ्यंतर विषय का भी दोनों का आक्षेप करते हुए गति अभाव श्वास प्रश्वास की गति को रोकना ये चौथा प्राणायाम है।, है बस ये भिन्नता मात्र बताई तीसरे और चौथे ये सूत्र पूरा हो गया बोलिए शंका तो पहले बाह्य किया फिर किया वैसे लिखा है बाह्य अभ्यंतर तो जिस क्रम से लिखा है तो उसी क्रम से करना ठीक है बाह्य पह, नाम पहले है तो पहले बाह्य करें और शुरुआत में भी पहले हमने बाह्य प्राणायाम ही किया था चार में से जो पहला है वो भी बाह्य का ही दिया हुआ है इसलिए तो इसमें भी ऐसा ही करना अच्छा है कि पहले बाह्य प्राणायाम करे फिर उसका आक्षेप करें एक बार दो बार और फिर अभ्यंतर करें फिर उसका आक्षेप करें एक बार दो बार इस तरह अर्थक्रम मनकर हा अर्थक्रम मन के चले अर्थक्रम मांगे पाठक्रम न और जो देश काल संख्या संभव करता वी करे इतनी आवश्यकता नाही वे की तृतीय स्तु विषया विषय अनालोचित हो उसमें देश काल संख्या का तो करना है परीक्षण तो करना है देश काल संख्या वाला लेकिन उसमें यह ध्यान नहीं रखना की वायु अंदर जा रही है या बाहर जा रही है ये ध्यान नहीं रखना वायु विषय का अनालोचन करना आप्यंतर विषय का अनालोचन करना उस पर ध्यान नहीं देना की यह वायु अंदर जा रही है या बाहर जा रही है कहीं भी जा रही हो कहीं भी रोक देना बाकी देश काल संख्या से तो उसका परीक्षण करेंगे और करेल देश का परिक्षण देश काय होयु रोगी ज्या पता नाही देश काही नाही चल पायगा काल और संख्या का होगा और देश का जो बाह्य देशवाला परिक्षण बता पता जायगा वायु श्वास हमारा हल्का हुआ है, है कभी कभी कुछ विद्वान लोग आंतरिक देश का भी बताते हैं कि आंतरिक देश से भी परीक्षण होता है ये होता है कि पहले पहले हम श्वास को भरेंगे अंदर तो शुरू शुरू में श्वास भारी होता है अभ्यास है नहीं तो अंदर थेफड़ों में जाएगा तो कुछ कम दूरी तक जाएगा थोड़ी दूर तक जाएगा करते बर, तो शारीरिक लाभ की दृष्टी होतर उपासना में भी तीन प्राणायाम बाम की उपासना में भी तीन प्राणायाम बाहर दोनों समय की उपासना में एक ही प्रकार का प्राणायाम करना है और ये क्रम एक साल तक चलेगा एक साल दो साल बाह्य शुरू किया तो बाह्य ही करेंगे दोनों समय दो वर्ष तक कर लिया अब इसका अच्छा अभ्यास हो गया तो तीसरे वर्ष में फिर अभ्यंतर प्राणायाम शुरू करेंगे तो सुबह की उपासना में अभ्यंतर कर लिया शाम को भी अभ्यंतर कर लिया जैसे इसका दोनों समय बाह्य का अभ्यास किया ऐसे ही सुबह शाम अब अगले दो वर्ष तक अभ्यंतर का अभ्यास करेंगे अथवा इसमें दूसरा विकल्प ये भी है दो तीन सुबह की उपासना में पांच सात जितने भी कर दें फिर उसमें अभ्यंतर नहीं जोड़ेंगे और अगर अभ्यंतर शुरू किया तो फिर सारे अभ्यंतर ही करें फिर दूसरा नहीं जोड़े तो ऐसे कम से कम दस वर्ष तक ये तीन ही प्राणायामो का अभ्यास करणार आहे ॲसारे गुरुजी बह्यंतर स्तंभ वृत्ती तीन प्राणायामो का दस वर्ष तक अभ्यास करेस अच्छा परफेक्शन होशलता होथा प्राणायाम श्रु करे कठीण इथे श्रू मे न बे सावधान राखणी चुकूल बहुत सारी बाहेर बी आप नाही प्राणायाम से संबंधित बहुत सी बातें बताई थी शरीर रोगी हो तो नहीं करना शरीर स्वस्थ हो तो करना है पेट साफ हो तो करना है पेट नहीं खुला कब्ज कब्ज है पेट साफ नहीं हुआ तो प्राणायाम नहीं करना धूल वाले धुएं वाले स्थान पर प्राणायाम नहीं करना शुद्ध वायु में प्राणायाम करना साफ सुथरी शुद्ध वायु हो पॉल्यूशन नहीं हो घुटन वाले बंद कमरे में ना करें खिड़की खोलने ताजी हवा आती हो वहां पर करें और रोगी हो तो नहीं करें स्वास्थ्य खराब हो जुकाम, जुक खांसी बुखार आदी कोण ॲसा रोग हो तो नहीं करें. और जिनको हार्ट की समस्या हृदय का रोग हो, हार्ट ट्रबल्स उन लोगों को नहीं करना चाहिए. हाई ब्लड प्रेशर वॉलो कोणा इस तर प्राणायाम सचे खाम खाम और हानि हो अच्छा नाही ॲसे लोगो केस लंबाना छोडना रोके नाही बस लंबा सांस ले ले, माध्यम आपण ध्यान कर माध्यम को रोकने कोशिश करे जित हो वोके वो नाही प्राण कोण हो सकती है। और जितनी क्षमता हो उत्तर देर ही रोके जबरदस्ती ज्या रोकें रोके दुसरे व्यक्ती तुलना प्रतिता कम्पिटिशन नाही करणार की वीस सेकंड रोकता तुम्ही पचस सेकंड रोकूंगा ऍसा प्रतियोगिता नाही करणे मौसम को ध्यान में रखे, गर्मी के मौसम में कम करें वर्षा में कुछ अधिक और ठंडी में कुछ और अधिक इस तरह क्योंकि प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है अब पहले ही मौसम गर्म और अधिक प्राणायाम करेंगे तो और गर्मी बढ़ जाएगी फिर नुकसान होगा इसलिए गर्मी के मौसम में कम करें वर्षा में कुछ ठंडक आ जाती है गर्मी घट जाती है तो कुछ अधिक बढ़ा दें तीन का पांच कर दें फिर नवम्बर दिसंबर जनवरी ज्यादा ठंडी पड़े तो पांच के साथ कर दें आठ कर दें और भोजन के बाद प्राणायाम नहीं करना भोजन से पहले ही उपासना पहले ही होती है इसलिए उपासना के समय ही करना इसका उद्देश्य ध्यान एकाग्रता है कोई शारीरिक लाभ आदि तो कुछ है नहीं वो मुख्य नहीं है गौण उसका लाभ होता है तो हो है। ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसका मुख्य प्रयोजन मन की एकाग्रता है और मन की एकाग्रता उपासना में करनी है उपासना भोजन से पहले ही होती है इसलिए इस तरह से पहले ही करना चाहिए भोजन से कभी आपत्ति में ऐसा हो सकता है आप यात्रा से आए देर से लौटकर और लेट हो गए और खाने का टाइम हो गया तो आपने खाना पहले खा लिया रात का और सोचा भाई अब ज्यादा लेट हो जाएंगे उपासना करेंगे तो पहले भोजन कर लें बाद में उपासना कर ले चलो कभी कभी आपत्ति में ऐसा भी कर सकते हैं उस दिन मान लो उपासना बाद में की और भोजन पहले कर लिया उस दिन फिर भोजन के बाद फिर प्राणायाम नहीं करेंगे छोड़ देंगे बिना ही उसके ध्यान कर लेंगे ध्यान जरूर करेंगे वो नहीं छोड़ना मुख्य वी छोडना भोजन पच जाय तो प्राणायाम करणार भोजन पचता तीन घंटे बा कम से कम तीन घंटे खाली होता है। तो खाना खाणे घंटे तक नाही करणार तीन चार घंटे मे भोजन पच जाय स्टमक खाली होय पेट हलका महसूस हो की हा अप भारी हा पेट खा लिया पच लिया प्राणायाम करतो मन लिपो बारा एक बजे दर में खाना खाया और चार बजे तक भोजन आपण खाली होगा हमाश पेट हलका जलदी प्राणायाम करणार यात्रा मे निकल होत बजे पाच बजे कर भोजन पच गे ध्यान रखना भोजन के बा हो, पिछला भोजन पच जाय करे प्राणायाम नाही करे नाही बच नाही करे छोड दे ये मुख्चे -मुख्चे बात थी जिनका ध्यान देना चाहिए और शरीर में शक्ति कितनी है उसको ध्यान में मजबूत आदमी है तो अधिक प्राणायाम कर सकता है दुर्बल है कमजोर है तो कम करना चाहिए क्योंकि उससे शरीर सूखता है प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी बढ़ेगी गर्मी बढ़ेगी उससे हमारे शरीर की धातुएं सूखेगी तो वो सूखे नहीं उसके लिए हमको मात्रा भी कम रखनी पड़ेगी और यदि कुछ घन मला खाणे मलाई मिलता है खाने को, कुछ फैट मिलता कुठ अधिक प्राणायाम करते नाही तो और सुखा देगा शरीर काम चे संबंधित अभि बावन देखे बोल प्रकाशावर तो कहते हैं तथा इससे प्राणायाम के अभ्यास से प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण प्रकाश का अर्थ है ज्ञान आवरण का अर्थ है ढक्कन आवरण ढक्कन को कहते हैं ढकने वाला ज्ञान को ढकने वाला जो क्षीण होता है कमजोर होता है नष्ट होता प्राणायामसे लाभ होता की ज्ञान कोकणे वाला जो आवरण है कमजोर पडता कॅसे पडता कमजोर सा इसको समज लगे थोड़ा सा शारीरिक लाभ के बाद जब हम प्राणायाम करते हैं ठीक है तो क्या होता है वायु अंदर जाएगी और हमने वायु अंदर भर ली अच्छी गहराई तक चली गई तो अंदर से ऑक्सीजन जाएगी और कुछ देर हम रोकेंगे तो और गहरे गहरे स्थानों पर भी वो ऑक्सीजन जाएगी जहां सामान्य श्वास प्रश्वास में नहीं जा पा रही थी और गहरी जगह जाएगी तो वहां जो पूरा कचरा गंदगी है उसको वहां से निकालेगी और निकाल के वो बाहर फेंकेगी शरीर की शुद्धि अधिक होगी पूरा कचरा बाहर निकलेगा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और ब्लड का प्योरिफिकेशन रक्त शुद्धि अधिक, अधिक अच्छी होगी अब वो जो रक्त का शोधन अच्छा होगा वो अधिक शुद्ध रक्त वो घूम करके मस्तिष्क में जाएगा जैसा कि उसका काम हृदय उसको मस्तिष्क को पहुंचाना तो अधिक शुद्ध रक्त जब मस्तिष्क को मिलेगा तो मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ेगी इस तरह से बुद्धि बढ़ेगी बुद्धि का लाभ होगा बुद्धि की कार्यक्षमता अच्छी हो जाएगी और जो अज्ञान का ढकने वाला आवरण है उसको ही हटाएगा की कार्यक्षराब हो विचार है खराब निर्णय है वो कमजोर पड़ते जाएंगे और अच्छे विचार अच्छा निर्णय अच्छी क्षमता कार्य बुद्धि की बढ़ेगी इस प्रकार से ये लाभ होगा ये प्राणायाम करने से लाभ होता है इस तरह से ये अतिरिक्त लाभ है ये साइड बेनिफिट शरीर की शुद्धि अधिक होगी रक्त शोधन अच्छा होगा मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ेगी और बुद्धि का विकास होगा इसी के व्याख्या में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि प्राणायाम के की अभ्यास से बुद्धि सूक्ष्म होगी और व्यक्ति कठिन विषयों को भी शीघ्र समझ लेता है इस तरह से इसका लाभ तो ये भी अच्छी बात है ठीक है जी हो गया आगे भाष्य पढ़ते हैं प्राना यामान प्राना यामान अभ्यस्यतो विवेक कर्म। मो का अभ्य अभ्यास करते हुए अभ्यास करने वाले अस्य योगी ना किस योगी का जो योगी प्राणायामों का अभ्यास कर रहा है ऐसे योगी का विवेक ज्ञान आवरणीय कर्म क्षीयते विवेक ज्ञान को ढकने वाला जो कर्म है वो इससे क्षीण होता है कमजोर होता है तो विवेक ज्ञान को ढकने वाला जो कर्म है न कर्म का अर्थ संस्कार लेना चाहिए क्योंकि जो हमारे अविद्या के संस्कार है वही हमारे ज्ञान को ढकते हैं हमारे ज्ञान को दबाते हैं कहीं कहीं कारण कार्य का अभेद कथन होता है शास्त्रों में तो यहां कारण कार्य का अभेद मान करके कर्म का अर्थ संस्कार कर लेंगे जो कि इसका कारण कर्म का कारण है संस्कार इस तरह से संस्कार अर्थ कर लेंगे तो सार ये बनेगा जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है उस योगाभ्यासी के जो संस्कार है जो विवेक ज्ञान को ढकने वाले संस्कार है बुरे संस्कार वो संस्कार क्षीयते वो क्षीण होते हैं नष्ट होते कमजोर हो जाते हैं इस तरह से उसको लाभ होता है और शुद्ध विचार शुद्ध संस्कार बढ़ता है इस तरह से उसकी बुद्धि बढ़ती है सूक्ष्म होती है और उसका विकास होता है इसकी पुष्टि में एक वाक्य है अगला वाक्य आचक्षते आचक्षते महामोह महामोह प्रकाशशील प्रकाशशील आवृत्य तदेव आवृत्यु तो च जिसके संबंध में ऐसा कहते है महामोहमेन इंद्रजालेन महान मोहमय विषय रूपी इंद्रजाल सतलबो विषय का जो जाल है रूप रसगंध का महामोहमय है बहुत अविद्या मे डालने वाला है, अविद्या मे फसा सारा इंद्रियो का विषय जल जाल से प्रकाश प्रकाश शीलम सत्व, स्वभाव वाला जो सत्व है, बुद्धी, मन प्रकाशील उसको उसको ढक करके तदेव उसी बुद्धि को चित्त को अकार्य नियोगे दुष्ट कर्मो में लगाता है वो जो विषय जाल है जो का आकर्षण है वो हमारे मन को पूरे कार्यों में लगाता है ले जाता है ठीक है तो फिर आगे कहते हैं तदस्य तदस्य प्रकाशावरणावर प्रकाशा कर्म कर्म संसार निबंधनम संसार निबंधनम प्राणायाम दुर्बलम व्यास जी महाराज कहते हैं तदस्य इस प्रकार से इस योगाभ्यासी का प्रकाशावरणम कर्म जो ज्ञान को ढकने वाला संस्कार है शुद्ध ज्ञान को ढकने वाला जो बुरा संस्कार है संसार निबंधनम जो संसार में बांधने वाला है बंधन में डालने वाला है अविद्या का संस्कार वो प्राणायाम प्राणायामात प्राणायाम के अभ्यास करने से दुर्बलम भवती दुर्बल कमजोर होता जाता है प्रतिक्षण क्षीयते प्रतिक्षण दुर्बलम भवती हर दुर्बल होता जाता है और अंत में क्षीयते नष्ट हो जाता है इस प्रकार से प्राणायाम से लाभ होता है तपो, तपो न परम, परम। प्राणायामात विशुद्धिर इति तो ऐसा ही कहा गया है प्राणायामात परम तपो न प्राणायाम से और एक तप है एक तपस्या है प्राणायाम करना नियमित रूप से प्राणायाम करना हर रोज प्राणायाम करना सुबह शाम करना एक तपस्या है इससे और ऊंचा तप नहीं है तो इससे इस प्राणायाम के अभ्यास से तपस्या से मलाना विशुद्धि मलों की शुद्धि होती है मल नष्ट होते जाते हैं और ज्ञान से देवती और ज्ञान का विकास होता है ज्ञान बढ़ता जाता है तो जैसा अभी बतलाया था कि चित्त की शुद्धि होती है मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है रक्त शोधन अधिक होता है तो उससे शुद्ध ज्ञान बढ़ता है और व्यक्ति अच्छाई की ओर चलता है बुराई से बचता है और जो राग द्वेश अविद्या काम क्रोध बुरे संस्कार है घटते जाते नष्ट होते जाते ये प्राणायाम का लाभ बतला ठीक है।, है जी थीक। थीक। तो ये सूत्र हुआ पावन किन्चा। किन्चा, कहते हैं और भी प्राणायाम से और भी लाभ होता है वो भी सुनिए सूत्र धारणा मनसा मन सूत्र का अर्थ इस प्रकार से है कि प्राणायाम करने से च और धारणा धारणा करने में मनसा योग्यता वर्धते इतीवा। अपनी ओर से हमने जोड़ लिया के लिए तो मन की योग्यता बढ़ती, है।, में मन की बढ़ती है।, है तो मन को एकाग्र करने में इससे सहायता मिलती है हमारी क्षमता बढ़ती है ये इसका दूसरा लाभ हुआ तो वो शारीरिक लाभ था ये मानसिक लाभ है इस तरह प्राणायाम से दोनों तरह के लाभ होते हैं परंतु इसमें मुख्य लाभ तो मानसिक है क्योंकि इसका प्रयोजन योगाभ्यास है चित्त वृत्ति विरोध है इसीलिए योग का माना इसको तो मुख्य लाभ तो वही होना चाहिए मन की एकाग्रता धारणा में मन की क्षमता बढ़ना मन को एकाग्र करना ये लाभ है मुख्य बाकी शारीरिक लाभ वो है वो गौण है शुद्धि अधिक होती है शरीर स्वस्थ होता है रोग कम हो जाते हैं और दोष भी नष्ट होते जाते हैं जलते हैं शरीर के जोर दोषादी कफादी वी नष्ट इसका साइड बेनिफिट है गौण लाभ मुख्य लाभ भाष्य मेफाय बोलिये शंका धारणा सुरणा हो सकती है अनेक स्थानो परत मस्तक मे ना सह धारणा है होत धारणा में मन की एकाग्र करने की क्षमता बढ़ती नहीं है एक ही व्यक्ति, अनेक धारणा बनाए ऐसा भी अभिप्राय नहीं है अनेक व्यक्ति हैं हर एक की रुचि अलग अलग इसलिए बहुवचन कि जिसको जहां मन को रोकना अच्छा लगे वो वहां रोक ले तो धारणाएं तो विधान तो हो गया अनेक प्रकार की धारणा जिसको यहाँ अच्छा लगता वो यहाँ रोक ले मस्तक में किसी को यहाँ अच्छा लगता है नासिका में अगर भाग में तो यहाँ रोक ले मन को किसी को कंठ में रोकना अच्छा लगता है वहां रोक ले। तो अनेक विकल्प है इसलिए वो वचन है कि एक ही व्यक्ति जगह बदलता है एक के लिए बदलना आवश्यक नहीं वो तो एक वचन है मन की योग्यता वो योग्यता का विशेषण मन की योग्यता बढ़ती है किस काम में बढ़ती है धारणाओं में तो कोई कहीं मन को रोके कोई मन को रोके ऐसे अनेक धारणा जहाँ चाहे मन को रोको जहां भी हम मन को रोकेंगे तो इस मन को रोकने की क्षमता बढ़ेगी इस तरह से सूत्रकार ठीक है चलिए भाष्य देखते हैं क्या लिखा है प्राणायाम प्राणायाम अभ्यास तो ये जो धारणा सूच है योग्यता मन सा ये इसके साथ जोड़ दिया सूत्र के साथ जोड़ दिया धारणा में जो मन की योग्यता बढ़ती है एकाग्रता में जो मन की क्षमता बढ़ती है ये किससे बढ़ती है प्राणायाम अभ्यासादेव प्राणायाम के अभ्यास से ही बढ़ती है इसलिए बहुत अच्छा उपाय है इसका अभ्यास करना चाहिए प्राणायाम करना चाहिए वो सावधानियां पहले बता दी सावधानी रखते हुए इस प्रकार से प्राणायाम से यह लाभ हुआ और इस बात की पुष्टि में एक पूर्व कथन का स्मरण कराते हैं बोलिए प्रक्षरदन प्रच्छन विधारणाभ्याम प्राणस्य प्राणस्य तो इस वचन से ये सिद्ध है की पहले भी बताया था सूत्रकार पतंजलि महाराज ने कि प्राण के प्रच्छन से फेकने से प्रच्छन फेकना, विधारण रोकना विशेषण धारणा विधारणा अच्छी से रोकना तो प्राण को फेकने से और प्राण को रोकने से मन की एकाग्रता होती है ऐसा पहले बता चुके हैं उसी को याद दिलाकर के यहाँ इस प्रसंग में ये बात करें कि इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है करना चाहिए ठीक है और महर्षि मनु, मनु जी ने भी इसकी प्रशंसा की है एक श्लोक में दह्यंते धुमायमा नाम धाता चाह बिया दहयते दोषा प्राणस्य तो जैसे धातुओं के मल सुवर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट किए जाते हैं अग्नि से तपाकर के अग्नि में जला के सोने को तपाते हैं उसका मल नष्ट होता अलग हो जाता है शुद्ध हो जाता है सोना ऐसे ही प्राणायाम की तपस्या से शरीर के मल भी नष्ट हो जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है इस प्रकार से महर्षि मनोजी ने भी स्वीकार किया तो ये चार अंग पूरे हुए नियम नियम आसन आसन प्राणायाम प्राणायाम चार्चवा हो नंबर है प्रत्याहार का उसका विषय चलता है आगे ओवन में सूत्र की भूमिका बोलिए अथ कह अथ प्रत्याहार प्रत्याहार अब प्रश्न है कि प्रत्याहार क्या है इसको स्वाविशया, स्वाविशया, आसंप्रयोगे, आसंप्रयोगे, चित्तस्या, चित्तस्या, स्वरूप, स्वरूप, अनुकार चौवन स्वयं प्रयोग रहे थे ना इंद्रियों प्रत्यार की बात अब आई इंद्रियों को रोकना तो सूत्र के शब्दों को देखिए स्व विषय असंप्रयोग अपने अपने विषयों के साथ संप्रयोग का अर्थ है संबंध असंप्रयोग का अर्थ है संबंध न रहना फिर सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाया असंप्रयोग अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर किसका इंद्रियाणा सूत्र इंद्रिया का अपने अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर संबंध तोड़ देने पर संबंध समाप्त कर देने पर तो जैसे आंख का विषय रूप तो आंख के लिए तो रूप के साथ आंख का संबंध जुड़ा हुआ और आंख बंद कर ली तो संबंध टूट गया ऐसे करना है इंद्रियों का अपने विषयों के साथ समझ समाप्त आपको बंद कर लेंगे खाना पीना चमना बंद कर देंगे और छूना वो भी बंद कर देंगे सूंघना भी बंद कर देंगे और बस एक काम रह जाएगा सुनने वाला वो थोड़ा कठिन बढ़ता है बंद तो उसको भी करना है सभी पांचों जन के कार्य बंद करने चार इंद्रियों के कार्य बंद करना तो आसान है पांचों वाला थोड़ा कठिन है कान खुले ही रहते हैं कोई ना कोई ध्वनि शोर होता रहता है फिर वो बाधा भी डालता है कोई बात नहीं इसी के अभ्यास के लिए तो प्रत्याहार है तो ये कोशिश करें प्रयत्न करें सभी इंद्रियों के काम बंद कर दें और अपने अपने विषयों से समन तोड़ दें इंद्रियों का ऐसा होने पर चित्त चित्त का स्वरूप अनुकारुकरण जैसा करना कौन करेगा इंद्रिया करेंगी तो जब इंद्रियों का अपने अपने विषयों से टूट जाए और चित्त के स्वरूप का वो अनुकरण करें इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है अर्थात चित्त के कौन से स्वरूप का अनुकरण करेंगी चित्त का स्वरूप यह है जिसका अनुकरण करना है चित्त में हम इच्छाओं चित्त में इच्छाएं नहीं उठाएंगे इच्छाएं उठाना बंद कर देंगे जैसे व्यक्ति यहाँ बैठे, बैठे इच्छा करता रहता है कि आज शाम को जाएंगे मार्केट में जलेबी खाएंगे आज आठ बजे फलाने व्यक्ति के घर जाएंगे उससे मिलना है उससे बातें करनी है उससे खास टॉपिक पर बातचीत करनी है चर्चा करनी है ऐसे हम इच्छा करते रहते हैं और योजनाएं है बनाते रहते हैं तो इस समय क्या करना वो इच्छाएं बंद कर देनी है जलेबी खाने की इच्छा नहीं करनी किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा नहीं करनी किस टॉपिक पे बात करनी है वो भी इच्छा नहीं करनी है। तो मन में जो इच्छाएं है, उठती हैं उनको ब्रेक लगा देनी यह है इस स्वरूप का इंद्रिया अनुकरण करेंगी इंद्रिया कैसे अनुकरण करेंगी आत्मा चेतन है मन जड़ है इंद्रिया भी जड़ है। मन और इंद्रिया जड़ होने से स्वयं कार्य नहीं करती जब तक इनको चेतन आत्मा प्रेरित नहीं करेगा तो सामान्य व्यवहार में प्रक्रिया ये चलती है आत्मा मन में इच्छा उत्पन्न करता है मुझे शाम को जलेबी खानी है चार बजे खानी है ऐसे वो इच्छा उत्पन्न करता है फिर वो योजना बनाया जलेबी खाने के फिर वो शाम को चार बजे पहुंच जाता है बाजार में फुलवाई की दुकान पर और फिर कहता है भाई हाँ सौ ग्राम जलेबी जलेबी देता है फिर आत्मा मन में इच्छा करता है जलेबी सामने आ चुकी है अब इसको खाना है तो अब खाओ तो आत्मा मन को प्रेरित करता है जलेबी खाने के लिए मन आंख को प्रेरित करता है कि भाई जलेबी की तरफ देखो और देखो कोई कूड़ा कचरा तो नहीं साफ सुथरी है ना शुद्ध है ना फिर जब मन आंख को बोलता है कि देखो तब आंख देखती है जब तक मन आंख प्रेरित तरफ नहीं देखेगी वो जड़ है उसको पीछे से प्रेरणा मिलनी चाहिए मन की और मन भी जड़ उसको पीछे से प्रेरणा मिलनी चाहिए चेतना आत्मा तो कार्य प्रणाली यह रहती है आत्मा मन को प्रेरित करता है मन इंद्रिय को तब इंद्रिय विषय की ओर संबद्ध होती है तब आंख जलेबी को देखेगी कि हाँ ठीक है साफ सुथरी है बढ़िया खाने योग्य है फिर वो सुगंध से चेक करना चाहेगा जलेबी ठीक ठाक है ना बासी तो नहीं है पुरानी तो नहीं है दुर्गंध वाली तो नहीं है फिर ये सारी प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है आत्मा मन को प्रेरणा देगा फिर चले चेक करो सुगंध ठीक है कि नहीं दुर्गंध तो नहीं आ रही सड़ी तो नहीं है गली तो नहीं तो मन नासिका को प्रेरित करेगा और नासिका उसकी गंध सूंगी जब तक मन नासिका को प्रेरित नहीं करेगा तब तक वो गंध नहीं सूंघेगा चलो सूंघ लिया चेक हो गया अब खाने की बारी आई प्रेरित करेगा मन चलो भाई उठाओ जलेबी फिर वो हाथ उठेगा जलेबी को उठाएगा और फिर मुंह की तरफ बढ़ाएगा फिर जलेबी मुंह में रखेगा अब वो चबाएगा तो रसना रसनाइंद्रिय का काम शुरू हो जाएगा वो उसमें से रस का ग्रहण शुरू कर देगी इस प्रकार से सारी इंद्रिया काम करती है जब तक पीछे मन से आदेश नहीं मिलेगा इंद्रिय को वो काम नहीं करेगी तो यहां ये यह कह रहे थे जब मन में हम इच्छाई उठानी बंद कर देंगे इंद्रिय को मन का करंट मिलेगा ही तो इंद्रिय काम नहीं करेगी बस इसका नाम प्रत्याहार इंद्रिय रुक जाएंगी अपने विषयों की ओर नहीं भागेंगी विषयों की ओर न भागना और रुक जाना मन को फॉलो करना बस ये प्रत्याहार तो यह बहुत अच्छा है बहुत अच्छी एक व्यवस्था है बहुत अच्छा है, एक उपाय है मन को रोकने का और बाह्य विषय को वृत्तियों को रोकने का अंदर वृत्ति बनने का और ध्यान में बहुत आवश्यक कारण है क्योंकि इंद्रिया बाह्य मुखी हैं। अब हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं या तो अंतर मुख वृत्ति बनाएंगे या बाह्य मुख वृत्ति बनाएंगे या अंदर का काम करेंगे या बाहर का करेंगे हमको करना है ध्यान ईश्वर का ईश्वर का ध्यान बाहर से हो नहीं सकता क्योंकि वह ना आपसे दिखता है न कान से सुनाई देता है न किसी अन्य इंद्रिय से जाना जाता है इसलिए बाह्य इंद्रियों से ईश्वर का ग्रहण नहीं हो सकता वेद में बताया है ना न इंद्रियां ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकती नहीं करा सकती तो इंद्रियों का उपयोग नहीं है इंद्रियों को तो बंद करना पड़ेगा यदि इंद्रियों का कार्य व्यवहार चालू रहा तो हम अंतर्मुख वृत्ति बना नहीं पाएंगे और ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाएंगे उसका ध्यान भी नहीं कर पाएंगे उपासना चिंतन मनन समाधि कुछ नहीं हो इसलिए इंद्रियों का काम बंद करना ंग इसलिए बनाया इस प्रत्याहार को तो अब सार क्या निकला जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से संबंध तोड़ देती हैं और चित्त के स्वरूप का अनुकरण जैसा करती है अर्थात चित्त में सब इच्छाओं को रुक जाने पर सब इच्छाओं के रुक जाने पर इंद्रिया भी रुक जाती है और विषयों की ओर जो उनका दबाव था भागने का वो रुक जाता है हट जाता है बस इसका नाम प्रत्याहार है ये सूत्रार्थ हुआ अब आशय देखिए और बोलिए स्व विषय स्व विषय संप्रयोग संप्रयोग अभावे अभावे चित्त स्वरूप चित्त स्वरूप अनुकार अनुकार जीव जीव प्रीति प्रीति चित्त निरोधे चित्त निरोधे चित्त व चित्त व विरुद्धानी विरुद्धानी इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि इंद्रिय उपायांतरम तो वही बात है जो अभी मैंने हिंदी भाषा में बताई वही व्यास भाषा में संस्कृत में है स्विषय संप्रयोग अभावे अपने अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर संप्रयोग संबंध अभावे न रहने पर चित्त स्वरूप अनुकार के स्वरूप का अनुकरण सा करना क्या अनुकरण करना उसको खोल रहे मन में इच्छाओं को रोक लेने पर, पर चित्तवत चित्त के तुल्य ही मन के समान ही निरुद्धानी इंद्रियाणी इंद्रिया भी रूप गई उनमें भी कोई उत्तेजना नहीं है अपने विषय की ओर भागने की इस तरह से जो स्थिति है उसका नाम प्रत्याहार है तो यदि ऐसा हो जाए कि मन के अंदर इच्छाओं को ही रोक ले तो इंद्रिया हैं पांच तो पांचों की पांचों इंद्रिया रुक जाएंगी पांचों इंद्रिया एक साथ रुक जाएंगी उन पांचों का मूल कारण है मन में उठने वाली इच्छाएं तो इन इंद्रियों को रोकने के दो ऑप्शन है दो विकल्प एक तो यह है कि मन के अंदर उठने वाली इच्छाओं को ही रोक लिया जाए तो सारी इंद्रिया रुक जाएंगी पांच की पांच इकट्ठी कोई नहीं भागेगी दूसरा यह है कि यदि खाने की इच्छा उठ रही है तो मन में खाने की इच्छा को रोको तो केवल एक इंद्रिय रुकेगी खाने की ओर नहीं भागेगी एक रुकेगी बाकी चालू रहेगी और फिर सूंघने की इच्छा करी तो फिर हाथी इंद्रिय सक्रिय हो जाएगी और वो सूंघने की ओर भागेगी उसके लिए फिर और उपाय करो अलग से उसका इलाज ढूंढो ऐसे पांच को अलग अलग रोकेंगे तो पांच गुणी मेहनत करनी पड़ेगी और एक काम करो तो पांच के पांच इकट्ठे रुक जाएंगे इसलिए ये बढ़िया तरीका है बेटर है कि एक ही काम कर लो पांच की पांच तो बस इस पंक्ति ने यह बात कही चित्त निरोध है चित्तवत निरुद्धानी इंद्रियाणी यदि हम चित्त में उठने वाली इच्छाओं को रोक लें तो सारी की सारी इंद्रिया एक साथ ही रुक जाएंगी पांचों की पांचों इंद्रिय जयवत वत न अपेक्षण थे तब अलग अलग इंद्रियों को जीतने के लिए जैसे अलग अलग उपाय करने पड़ते थे पांच फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही बढ़ जाएगा, असान हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा को ही रोको बस ये इच्छा मां है वहां लिखा है बसों के पीछे गुजरात में इच्छा दुखनी माँ, दुख माँ है तो जितनी इच्छाएं बढ़ाए जाएगा। परेशानी बढ़ती जाएगी और इच्छाओं को ही रोक लें तो सारा दुख पता कोई परेशानी नहीं कोई समस्या नहीं तो ये बहुत अच्छी बात बताई बहुत अच्छा उपाय बताया इच्छाओं को रोको इंद्रिया में आ जाएगी कंट्रोल में आ जाएगी उदाहरण लेते हैं आगे बोलिए यथा यथा मधुकर राजम मधुकर राजम मक्षिका मक्षिका उत्पतन अनुत्ती उत्प अनुत निविशमानम निविश मानम निनम अनुनिविशंते अनुनिविशंतेरुद्धानी निरुद्धानी प्रत्याहार इति प्रत्याहार एक लौकिक उदाहरण देते है मधुमक्खियों का शायद आपने कभी ऐसा नोट किया हो ध्यान दिया हो परीक्षण किया हो मधुमक्खियों का होता है ग्रुप और बताते हैं सारे ग्रुप में एक उनका लीडर होता है उसको रानी मक्खी कहते हैं हिंदी में रानी मक्खी और संस्कृत में मधुकर राजनी के नाम से बोलते तो जो उनका लीडर होता है रानी मक्खी वो कहते हैं यथा मधुकर राजम उत्पतनता जब वो उड़ता है मधुकर राजा उड़ता, उड़ता है रानी मक्खी उड़ के चलती है कहीं तो मक्खी का अनुत्पतन मक्खियां उसके पीछे पीछे उड़ने लगती हैं उसकी नकल करती है उसको फॉलो करती है तो रानी मक्खी जहां जहां जाती रहेगी सारी मक्खियाँ उसके पीछे पीछे चलती जाएंगी फिर निविष मानव जिस पेड़ की डाली पर जाके रानी मक्खी बैठेगी सारी मक्खियाँ पीछे पीछे जाके वहां बैठ जाएंगी तो फॉलो कर रही हैं इंद्रिय बस इतना समझाना चाहती है जैसे सारी मधुमक्खियां एक रानी मक्खी को फॉलो करती हैं उसका अनुकरण करती हैं उड़ने पर वो भी उड़ती हैं और रानी मक्खी के बैठने पर सारी मक्खियां बैठ जाती हैं तथा उसी प्रकार से चित्त निरोधे चित्त के रुक जाने पर निरुद्धानी इंद्रिया इंद्रिया भी रुक जाती है उसी तरह से जैसे चित्त रुकता है इतनी ऐसा प्रत्याहार बस यही प्रत्याहार है तो यहाँ दार्टान्त में चित्त तो है रानी मक्खी उसके तुल्य बाकी इंद्रियाँ हैं बाकी मक्खियों की तरह से रानी मक्खी उड़ेगी तो सारी मक्खियाँ उड़ेंगी रानी मक्खी बैठेगी तो सारी मक्खियाँ बैठ जाएंगी तो यहाँ चित्त है चित्त जो है वो रानी मक्खी है रानी मक्खी में इच्छाएं शुरू हो गई तो इंद्रियाँ भी उड़ने लगेंगी वो भी अपना काम शुरू कर देंगी भागेंगे फिर अपने विषयों की ओर और यदि चित्त को ब्रेक लगा दी इच्छाओं को रोक दिया सारी इंद्रियाँ रुक जाएंगी वो उसकी नकल करती यह प्रत्याहार हुआ पांचवा से ठीक है सूत्रार्थ भी हो गया भाष्य भी हो गया अब बताते इसका फल क्या है प्रत्याहार का फल सूत्र पचपन बोलिए ततः ततः परमा परमा वश्यता वश्यता इंद्रिया नाम सूत्रार्थ सुनिए तथा किस से प्रत्याहार से जो पिछले सूत्र में प्रत्याहार बताया प्रत्याहार का अभ्यास करने से जब व्यक्ति कुशल हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा प्रत्याहार में हो जाएगी हाई लेवल का कंट्रोल हो जाएगा अच्छी तरह से इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएंगी फिर यह शिकायत खत्म हो जाएगी क्या करूँ साहब डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है डायबिटीज है मीठा नहीं खाना फिर भी क्या करूं ये रचना नहीं मानती मेरी जबान नहीं मानती मैं कुछ तो खा ही लेता हूं। <laughs> तो इस कारण से रचना पे कंट्रोल नहीं है, है। प्रत्याहर नहीं किया इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाया तो ये रचना क्यों नहीं रुक पा रही मीठा खाने से डायबिटीज होने के बावजूद भी मन पर नियंत्रण नहीं इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं इसलिए रचना पे नियंत्रण नहीं और फिर अब डायबिटीज होने के बाद भी मीठा खाएंगे तो नुकसान बढ़ेगा कहीं ना कहीं अटैक करेगा शरीर में फिर कहीं किसी को पक्षाघात और किसी का कुछ और किसी का कुछ कोई ना कोई समस्या खड़ी होगी तो इन सारी समस्याओं से छूटने का बहुत अच्छा उपाय है इंद्रियों पर संयम रखें इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और उच्च स्तर का यह नियंत्रण हो जाएगा प्रत्याहार से इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए तो ये दोनों क्षेत्रों में लाभकारी हुआ प्रत्याहार सांसारिक व्यवहार के क्षेत्र में भी लाभ रहेगा हम डायबिटीज होते हुए मीठा नहीं खाएंगे और इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे ऐसे ही सभी इंद्रियों के बारे में समझ लीजिए ये तो केवल एक उदाहरण दिया रखना नेत्र के बारे में भी ऐसा ही कोई ऐसा दृश्य है जो अच्छा नहीं, नहीं देखना चाहिए और उधर से अपने आप को बचाना चाहिए का नियंत्रण नहीं परियंत्रण नाही इंद्रिय परियंत्रण नाही अभे दृश्य अच्छा नाही आहोत सभ्यता उधर नाही देखना चाहिए। देख रहे हैं, देख रहे हैं। में एक ॲसी खराब सी आ आई आजकल तो ऍड भी बहुत खराब आता गी गी अश्लील जैसी कोण अश्लील चित्र आहोत नाही देखना चांत यदी आख के ऊपर नियंत्रण नजर हटा लगे नाही देखे पर सबलो नाही कर सबका मन पर नेत्र परिक्रा नियंत्रण नहीं है तो एक तो कई लोग बैठे हैं अब सबके सामने हम वो दृश्य देखें तो अच्छा नहीं लगता तो वहां से नजर हटानी चाहिए पर हटा नहीं पा रहे फिर भी वही देख रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे कैसे आदमी खराब खराब दृश्य देखता है तो लोग हमारे बारे में बुरा सोचें कि अच्छा आदमी नहीं है उस समय बड़ी खराब सी परिस्थिति पैदा होती है व्यक्ति वहां से नजर हटाना भी चाहता है और हटा नहीं पा रहा तो समस्या आती है उस समस्या से बचने का उपाय यही है ये कि हमारा मन पर नियंत्रण हो नेत्र इंद्रिय पर नियंत्रण हो जो दृश्य हम नहीं देखना चाहते हम नहीं देखेंगे उधर से नजर हटा लेंगे ये तब कर पाएंगे जब प्रत्याहार का अभ्यास होगा इसलिए इसका लौकिक व्यवहार में भी लाभ है जो हम नहीं देखना चाहते नहीं देखेंगे जो नहीं खाना चाहते नहीं खाएंगे हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं वैसे भोजन अच्छा है स्वादिष्ट है पका हुआ है बढ़िया है नहीं खाएंगे तब हो पाएगा जब हमारा प्रत्याहार का अभ्यास हो तो हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा तो इधर लौकिक क्षेत्र में भी उन्नति नियंत्रण रहेगा और ध्यान के समय भी इंद्रिया हम कंट्रोल कर लेंगे बाहर जाने नहीं देंगे तो ध्यान उपासना में भी प्रत्याहर से सहयोग मिलेगा लाभ मिलेगा इस तरह से इसका लाभ दोनों क्षेत्रों में आध्यात्मिक में भी और भौतिक में भी तो यह समझना चाहिए सूत्र का अर्थ हो गया प्रत्याहार का पालन करने से इंद्रियों पर परमश्यता उत्कृष्ट स्तर का अधिकार हो जाता है, हो जाता है और वे अपनी अपनी लोगों की बड़ी भयंकर समस्या है एक दिन में बैठा था टैक्सी में और टैक्सी वाला ने कैसे उसमें गीत बजने लगा और गीत आ रहा था दिल है कि मानता नहीं सुना होगा आपने दिल है नहीं। तो यही अभ्यास नाही पर कंट्रोल नाही मन के ऊपर कंट्रोल नहीं नहीं पर कोई नहीं। बस फिर यही रोना धोना केंट्रोल इच्छा रोना धोना बंद हो सदिस अभ्यास करेगे भाष्य पड शब्द आदिशु शब्दा आदिशु। आव्यसानम। आव्यसानम। इंद्रिये जया। इंद्रिये जया। इंद्रिय जय क्या है इसको बताते हैं अलग अलग विद्वानों की भाषा में इसकी परिभाषा कर रहे हैं कि अलग अलग लोग किस शब्दावि में इसको स्वीकार करते हैं तो केचित का मतलब कुछ लोग कुछ विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि इंद्रिय जय का स्वरूप ये है शब्द आदिशु अव्यसन शब्द आदि को का व्यसन नहीं होना नहीं रखना इंद्रियों के जो विषय है रूप्रसगंध शब्द आदि इसमें आसक्ति ना होना यह इंद्रिय जय का परिभाषा है इसकी और व्याख्या करते हैं शक्ति का अर्थ है व्यसनम और अव्यसनम यह इंद्रिय जय है आसक्ति और खोलते हैं व्यस्त ऐसा लिखा व्यस्तति नहीं होना होना है व्यस्तति व्यस्तति, चाहिए, व्यस्यति व्यस्यति, चलो आगे देखते हैं अभी व्यस्त मान के चलिए पाठ कीजिए व्यस्ती एनम्य एनम। श्रेयस थवा एनम इस व्यक्ति को इस मनुष्य को श्रेय सह कल्याण से पंचमी एक वचन श्रेय से व्यस्ती दूर ले जाता है व्यस्यति हो या व्यस्तति हो दोनों में से अलग अलग धातुएं होंगी अलग अलग धातु होने पर भी अर्थ यही बनेगा श्रेय सह व्यस्त अथवा व्यस्त कल्याण से दूर ले जाता है उसको व्यसन कहते हैं अपने मुख्य उद्देश्य से दूर ले जाएगा एक व्यक्ति को गीत संगीत सुनने की आदत पड़गी वो सारे दिन घंटों तक यही संगीत ही सुनता रहता।, दांस ही करता रहता है कोई नाचता ही रहता है कोई कुछ करता रहता है तो अगर इतना उसमें उलझ जाएगा आसक्ति हो जाएगी तो मुख्य प्रयोजन योगाभ्यास ध्यान चिंतन मनन वो सारा छूट जाएगा इस प्रकार से उसको व्यसन कहेंगे जो व्यक्ति को कल्याण से दूर ले जाता है तो अव्यसनम क्या हुआ किसी वस्तु में फंसना नहीं शब्द रूप रसगंधादी में फंसना नहीं अगर नहीं फसता व्यक्ति तो ये इंद्रिय जय कहलाएगा ऐसा कुछ लोगों की परिभाषा है आगे बढ़िए अविरुद्धा अविरुद्धा प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति न्याय्या प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञाना ज्ञान ज्ञान विरुद्धा अनुकूल प्रतिपत्ति अनुकूल ज्ञान होना यह तो न्यायपूर्ण है यह तो उचित है ठीक है यह तो सही बात है कि भाई अनुकूल तो इंद्रियों से विषयों का अनुकूल ज्ञान होना ही चाहिए अब सड़क पर चलना है तो आंख से देख के ही चलेंगे दुर्घटना से बचना है कुत्ता नहीं काट खाए गाय ठोकर नहीं मार दे टक्कर नहीं मार दे वाले से नीट टकराना उनसे बचकर चलना है तो से तो देखना ही पड़ेगा ना तो इसलिए प्रतिपत्ति न्याया ठीक ठीक ज्ञान हो इंद्रियों से वो तो उचित है इसका नाम व्यसनम नहीं है ये हमको कल्याण से दूर नहीं ले जाएगा पर हम पूरी तरह से फस जाएंगे किसी चीज में तो जरूर हमको दूर ले जाएगा इसलिए वो फंसना नहीं तो एक परिभाषा ये हो गई इंद्रिय जय वाली शब्द आदिशु अव्यसनम और अनुकूल ज्ञान करना इंद्रियों से वो उचित है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ये एक परिभाषा कंप्लीट हुई अब दूसरी शब्द आदि स्वेच्छया स्वे अन्य अन्य कुछ से अलग विद्वान ऐसा मानते हैं स्वेच्छा से शब्द आदि का प्रयोग करना यह इंद्रिय जय है मतलब तो खा लेंगे भूख लगी है तो खा लेंगे नहीं है तो नहीं खाएंगे चाहे कितनी भी अच्छी है, अब दोपहर का, का। में तीन बजे कोई जलेबी ले आए गरम गरम बढ़िया समोसे ले आए खीर ले आए पिस्ते वाली काजू वाली खूब दो दो घंटे तक घोटी हुई खीर ले आए बढ़िया खाओ तो तब तो हम नहीं खाएंगे अगर नहीं खाएंगे तो इंद्रिय जय ठीक है हमारा हमने इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा है हम नहीं खाते और अगर खा लिया तो फिर इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं है इच्छा न होते हुए भी खाना पड़ेगा पर स्वेच्छाया हमारी इच्छा है अर्थात आवश्यकता है तो खाएंगे अब तीन बजे आवश्यकता नहीं खाने की केवल स्वाद के लोभ में खा रहे हैं जबकि शरीर को आवश्यकता नहीं है भूख तो है नहीं बिना भूख के बिना आवश्यकता के यदि खा रहे हैं तो वो इंद्रिय जय नहीं हुआ हम स्वेच्छा स्वेच्छापूर्वक नहीं चल रहे हैं। तो इंद्रिय जय का दूसरा अर्थ ये हुआ दूसरे विद्वानों की भाषा में स्वेच्छया शब्द आदि संप्रिय हमारी इच्छा होगी आवश्यकता होगी तो हम उन चीजों का उपयोग करेंगे इंद्रियों के विषयों का नहीं तो नहीं करेंगे कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ सकती है आप बस में बैठे ट्रेवल्स की बस है और उसमें गीत गाने बजते रहते बात करने के लिए कोई कैसे नहीं सुनना है। अब आप उसका कैसेट तो बंद नहीं करा सकते और लोगों को सबको सुनना है आपके लिए बंद नहीं करेगा तो आप उसकी कैसे कान बंद कर सकते अपनी इच्छा को कान से हटा लीजिए मुझे नहीं सुनना बजने दो मैं अपने मन को कान से हटा दूंगा और अपना और काम में लगा लूंगा अपने मन को कुछ और सोचता रहूंगा तो ये गीत से मुझे परेशानी नहीं होगी इसका नाम प्रत्याहार है तो इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेगा तो इस प्रकार से स्वेच्छा पूर्वक यदि हम विषयों का प्रयोग करते हैं तो ये इंद्रिय जय हो गया ऐसा कुछ अन्य आचार्यों का मत है इस तरह की भाषा में तीसरा राग द्वेश अभावे राग द्वेश अभावे, सुख दुख शून्यम सुख दुख शून्यम शब्द आदि जानम शब्दादिम इंद्रिय जय इतिकेचे। इतिकेचे। कुछ आचार्यों का मत ऐसा है तो कहते हैं राग द्वेश अभावे। जब हम विषयों का, का सेवन करेंगे प्रयोग करेंगे जीवन रक्षा के लिए ना राग है न द्वेश कुछ नहीं सुख दुख शून्य सुख भी नहीं लेना दुख भी नहीं लेना सुखी भी नहीं होना दुखी भी नहीं होना कुछ नहीं होना इन दोनों से रहित शब्द आदि जी शब्द आदि बस जीवन चलाने के लिए अब भूख लगेगी तो खाना तो पड़ेगा ही तो खीर पूरी हलवा मिठाई दाल सब्जी रोटी कढ़ी खिचड़ी सब कुछ मिलेगा तो पिस्ता बादाम ये वो सब मिलेगा खाने को खाले सुख दुख शून्य सुख दुख नहीं लेना अच्छी क्वालिटी का मिले भोजन तो सुख नहीं लेना थोड़ा ऊंचा नीचा मिले उतनी अच्छी ना हो क्वालिटी थोड़ा टेस्ट कम हो अच्छा और भी बराबर नहीं है कम है और थोड़ी मान लो कभी कभी भूल से मिर्ची ज्यादा डल गई है नमक ज्यादा डल गया अब दुखी नहीं होना तो अनुकूल आए तो सुखी नहीं होना प्रतिकूल आए तो दुखी नहीं होना यदि सुखी नहीं हुए तो राग नहीं होगा दुखी नहीं हुए तो द्वेश नहीं होगा इस तरह से सुख दुख भी नहीं लेना राग द्वेश भी नहीं करना ऐसी स्थिति में शब्द आदि जी आना बस उन विषयों का ज्ञान कर लेना जीवन रक्षा के लिए खाली जो मिल अच्छा संगीत मिल गया तो वो सुन लिया कोई सुख लेने के लिए नहीं बैठे वहां और लोग भजन गा रहे हैं तो सुनना ही पड़ेगा बैठे सत्संग में तो कोई भजन गाएगा तो सुनना ही पड़ेगा और उसमें राग नहीं करेंगे सुख नहीं लेंगे एक सामाजिक व्यवहार को निभाने की दृष्टि से ठीक है हम भी बैठे हमने सुन लिया का सुख नहीं लेंगे और किसी ने मान लो बेसुरा गा दिया तो वहां दुखी भी नहीं होंगे <laughs> सुख दुख तो इसका नाम इंद्रीय जय है आप बस में बैठे यात्रा में हैं कार में जा रहे हैं चलते चलते कहीं ऐसा सैनिटरी फार्म आ गया जहां कूड़ा कचरा इकट्ठा होता और वहां भयंकर दुर्गंध आती और आप वहां से हाईवे से निकल रहे हैं तो वहां आपको दुर्गंध आएगी तो वहां परेशान हो गए दुखी नहीं होना परेशान नहीं होना तो, तो इंद्रीय जय ठीक है और अगर दुर्गंध से दुखी हो गए परेशान हो गए तो इंद्रिय जय ठीक नहीं हुआ अभी ये सब कहना चाहते हैं सुगंध आए तो खुश नहीं होना दुर्गंध हो है तो दुखी नहीं होना काोपकार के लिए समाज सेवा के लिए अपने उन्नति के लिए दूसरों की उन्नति के लिए हमें ये सारे काम करने रूप रसगंध आदि विषयों का सेवन करना सुख दुख भोगने के उद्देश्य से नहीं इसका नाम इंद्रिय जय है इस तरह से ये तीसरा मत हुआ अन्य तीसरे लोगों का चित चित पत्ति रेव चित्तव्य जयगी शव्य एक आचार्य का नाम है कोई अच्छे योगाचार्य थे उनका मत ये है उनके मत से यह बात बताते हैं उनका विचार इस तरह से है की चित्त एकाग्रत चित्त एकाग्र हो जाने से अप्रतिपत्ति रेव इंद्री दूसरे विषय का ज्ञान ही नहीं हुआ मतलब हम पढ़ने में इतने मशगूल हैं, इतने मस्त हैं कि पडोस में बच्चा रो रहा है, हमें पता ही नहीं कोई मोटर गाडी जाही पता ही नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है वो। जो बस स्टॉप परि घास घडी ठीक करता घड्या ठीक करता ना मन इतना अच्छा लगा राहता घडिओ वो मोटर गाडी चलती रे आती रे जाती रे बँड बाजा बसता ट्रक वाले हॉर्न मारते रेको पता इंद्रिय जय है बहुत अच्छा जय है पता ही नहीं चला अप्रतिपत्ति रहे ज्ञान ही नहीं हुआ अन्य विषयों का तो ये इंद्रिय जाय, जय जय की शव आचार्य के मत में इस तरह से तो सारे ही ठीक है कोई खराब नहीं है इसमें केवल भाषा का अंतर है कोई ऐसी भाषा में बोल रहा है कोई ऐसी भाषा में बोल रहा है सबका सारे इंद्रियों पर नियंत्रण और जो इंद्रियों का प्रयोग करना भी है तो बस जीवन रक्षा के लिए करना है मोक्ष प्राप्ति के लिए करना सुख दुख लेने के लिए नहीं क्या <्दाश्या> परमा वश्यता चित्त निरोधे शलिख ततच्य निंद्रियाजयजय प्रयत्न प्रयत्न उपया उपायापेक्ष अंत योगि इति ततश्च परमावश्यता तो इम सबसे बढ़िया अवश्यता तो यह है सबसे उत्तम प्रकार की इंद्रियों पर नियंत्रण की स्थिति तो यह है कि चित्त निरोधे निरुद्धा इंद्रिया सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यह है कि बस उनके अंदर इच्छाएं ही रोक लो सब काम ऑटोमेटिक खत्म सारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी यह सबसे बढ़िया तरीका है इच्छाओं को ही रोक लो सब इच्छाएं खत्म पर इंद्रिया अपने आप रुक जाएगी ऐसी स्थिति में इतर इंद्रिय उपायांतरम न जय वत तब योगी की इंद्रिया एक एक इंद्रिय को जीतने के लिए अलग अलग उपायों की अपेक्षा नहीं करती एक ही उपाय से सारा काम हो जाता अलग अलग कैसे किया जाता है अलग अलग ऐसे प्रयोग किया जाता है इंद्रियों का कंट्रोल एक व्यक्ति को रसना इंद्रिय पर नियंत्रण करना है जीतना है। तो वो क्या करता है कि अच्छा मैं एक महीने तक दूध नहीं पीऊंगा देखता हूं दूध के बिना कैसा लगता है जी सकता हूं या नहीं अच्छा लगता है या कैसा लगता है कष्ट तो नहीं होता उसको दूध में आ सकती है राग है रोज दूध पीता सुबह भी शाम को तो अपने इंद्रियों को चेक करने के लिए उसने संकल्प किया कि एक मास तक दूध नहीं पीऊंगा सुबह भी और शाम को भी फिर उसने देखा कि ज्यादा कष्ट नहीं हुआ आराम से निकल गया एक महीना ठीक ही ठीक है मेरा कंट्रोल में है मेरी रसना इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है तो रसना को कंट्रोल करने के लिए उसने यह उपाय किया एक महीने तक दूध बंद कर दिया फिर दूसरा परीक्षण किया कि आप एक महीने तक चीनी नहीं खाएंगे चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाएंगे शरीर में मीठे की आवश्यकता पड़ेगी तो गुड़ खा लेंगे शक्कर खा लेंगे चीनी नहीं खाएंगे उसका नियम बना लिया अब चीनी नहीं खाएंगे तो मिठाइया सारी चीनी में बनती हैं तो मिठाई भी नहीं खाएंगे एक महीने तक इस उपाय का प्रयोग किया तो उसमें भी सफल रहा तो ऐसा करने से रसनाइंद्रिय पर तो नियंत्रण हो गया पर नासिका पर नहीं हुआ स्रोत इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं हुआ नेत्र इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं हुआ तो नासिका को कंट्रोल करने के लिए और अलग उपाय करना पड़ेगा नेत्र का नियंत्रण करने के लिए इससे अलग उपाय करना पड़ेगा मिठाई वाला नियम से अलग नियम बनाना पड़ेगा कान को जीतने के लिए अलग नियम बनाना पड़ेगा हरेक इंद्रिय को जीतने के लिए अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे तो ये दस गुना काम बढ़ जाएगा तो यहाँ एक बटा दस हिस्सा शॉर्टकट ये बताया कि आप मन को कंट्रोल कर लो सारी इंद्रिया अपने आप हाथ में आ जाएंगे तो ये सबसे अच्छा उपाय है बढ़िया उपाय है इच्छाओं का नियंत्रण करना और प्रत्याहार की सिद्धि होशंका होगी पूरा हो गया हमारा तो पाठ प्रभात भी पूरा होगा